श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 105, 27 दिसंबर अठारह सौ निष्काम कर्म और श्री रामकृष्ण फल समर्पण और भक्ति मास्टर प्रफुल्ल के अध्ययन समाप्त करने और बहुत दिनों तक साधना कर चुकने के पश्चात भवानी पाठक उससे मिलने के लिए आए अब वे उसे निष्काम कर्म का उपदेश देना चाहते थे उन्होंने गीता का एक श्लोक कहा तस्मा असक्त सतत कार्य कर्म समाचरः सामचर असक्तौाचरण कर्म परमानोति पुरुष अनासक्ति के उन्होंने तीन लक्षण बताए इंद्रिय संयम निरहंकार श्रीकृष्ण के चरणों में फल समर्पण निरहंकार के बिना धर्माचरण नहीं होता गीता में और भी कहा गया है प्रकृते क्रिय गुण कर्मा सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मनते इसके पश्चात श्रीकृष्ण को सब कर्मों का फल समर्पण उन्होंने गीता के श्लोक का उल्लेख किया यत्ोशि यदस्नासी यजुहोशी ददाश यद, यद तपस्या सिोणते य तत्कुरुषो मदर्पणम निष्काम कर्म की ये तीन लक्षण कहे हैं श्री राम कृष्ण यह अच्छा है गीता की बात है अकाट्य है परंतु एक बात है श्री कृष्ण को फल समर्पण कर देने के लिए तो कहा परंतु उन पर भक्ति करने की बात तो नहीं कही मास्टर यहाँ यह बात विशेष चयन नहीं कही गई फिर धन का व्यय किस तरह करना चाहिए यह बात हुई प्रफुल्ल ने कहा यह सब धन श्री कृष्ण के लिए मैंने समर्पित किया प्रफुल्ल जब मैंने अपने सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित किए तब अपने धन का भी समर्पण मैंने श्री कृष्ण को ही कर दिया भवानी सब प्रफुल्ल सब भवानी तो कर्म वास्तव में अनासक्त कर्म न हो सकेगा अगर तुम्हें अपने भोजन के लिए प्रयत्न करना पड़ा तो इससे आसक्ति होगी अतएव संभवतः तुम्हें भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन का संग्रह करना होगा या इसी धन से अपनी शरीर रक्षा के लिए कुछ रखना होगा भिक्षा में भी आसक्ति है अतएव तुम्हें इसी धन से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए मास्टर श्री कृष्ण श्री राम कृष्ण से यह इनका पटवारीपन है श्री राम कृष्ण हाँ यह इनका पटवारीपन है हिसाबी बुद्धि है जो ईश्वर को चाहता है वह एकदम कूद पड़ता है देह रक्षा के लिए इतना रहे यह हिसाब नहीं आता मास्टर फिर भवानी ने पूछा धन लेकर श्री कृष्ण के लिए समर्पण कैसे करोगी? प्रफुल्ल ने कहा श्री कृष्ण सर्वभूतों में विराजमान है अतएव सर्वभूतों के लिए इसका व्यय करूँगी भवानी ने कहा यह बहुत ही अच्छा है और वे गीता के श्लोक पढ़ने लगे यो पश्यम चयी पश्यम न प्रणश्यामी स च मे न प्रणश्यतिभूतस्थित यो मजते सर्वर्तमोपि सोगी मयि वर्तते आत्मपम्येन सम पश्य यो अर्जुन सुखम यदिवा दुखम स योगी परमो मत श्रीरामकृष्ण ये उत्तम भक्त के लक्षण हैं मास्टर पढ़ने लगे सर्वभूतों को दान करने के लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता है इसलिए कुछ साज सजावट कुछ भोग विलास की जरूरत है भवानी पाठक ने इसीलिए कहा कभी कभी कुछ दुकानदारी की भी आवश्यकता होती है श्री रामकृष्ण विरक्ति के भाव से दुकानदारी की भी आवश्यकता होती है जैसा आकर है बात भी वैसे ही निकलती है दिन रात विषय की चिंता मनुष्य से देवखेबाजी यह सब करते हुए बातें भी उसी ढंग की हो जाती है मूली खाने पर मूली की ही डकार आती है दुकानदारी न कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती थी वह कह सकता था अपने को अकर्ता समझ कर्ता की तरह कार्य करना उस दिन एक आदमी गा रहा था उस गाने के भीतर लाभ और घाटा इन्हीं बातों की भरमार थी मैंने मना किया आदमी दिन रात जो चिंताएँ किया करता है मुझसे वही बातें निकलती रहती हैं